बेटा ये बताओ जब आप यहाँ आए थे तो क्या आपने इस आदमी को यहाँ पर देखा था विक्रांत ने अन्वेशा को अपने फोन में रोहन नेगी की फोटो को दिखाते हुए कहा अन्वेशा अभी तक काफी रो रही थी उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे लेकिन फिर भी उसने फोटो की तरफ देखते हुए अपना सिर ना अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं चुप हो जाओ चुप हो जाओ अभी आपकी मम्मा आपको लेने के लिए आ रही है विक्रांत ने उसके आंसुओं को पहुंचते हुए कहा विक्रांत अब में पड़ गया आखिर ये रोहन नेगी यहाँ नहीं है तो फिर कहा छुपा हो सकता है इस फ्लैट को देखकर तो यही लग रहा है कि वो यहाँ पर आया ही नहीं लेकिन अगर होस्टेस को यहाँ पर छुपाया गया है तो फिर वो कहीं और क्यों छुपा हुआ है और वो कहा जा सकता है हाँ हाँ जी ओके आप लोग जल्दी से यहाँ पर टीम लेकर आ जाइए और विजय सेंगर की फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमें बच्ची मिल गई है जतिन इस वक्त हेडक्वार्टर फोन करके बात कर रहा था हे हे अरे विक्रांत साहब साथ में है तो फिर क्या दिक्कत है उनके बहाने मेरा भी नाम हो जा रहा है अच्छा आप लोग जल्दी आइए यहाँ पर जतिन ने फोन रखते ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हेडक्वार्टर पर इन्फार्म कर दिया है वो लोग जल्दी ही यहाँ आ रहे हैं और विजय सेंगर की फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग भी जल्दी आ रहे होंगे विक्रांत सर विक्रांत सर विक्रांत अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था उसके कानों में जतिन की आवाज पहुंची नहीं रही थी जब जतिन ने दो तीन बार चिल्लाकर उसका नाम बुलाया तब जाकर विक्रांत का ध्यान उसकी बातों पर गया हाँ ठीक है अरे कहाँ खो गए सर मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ कहीं नहीं विक्रांत ने जवाब दिया और फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा जतिन में ये कह रहा था कि अगर रोहन नेगी यहाँ पर होता तो ये सब इतना आसान नहीं होता होता वो अगर यहां पर होता, तो हमारे लिए उसे अरेस्ट करना मुश्किल होता तो मतलब जतिन को विक्रांत की बात कुछ समझ में नहीं आई लेकिन विक्रांत अभी जतिन को कुछ समझाना भी नहीं चाहता था वो धीरे धीरे सुनीता की तरफ कदम बढ़ाता गया और उसके पास जाकर बोला वैसे सुनीता आंटी मैं ये कह रहा था कि अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि मुझे सब कुछ पता है विक्रांत की मीनाक्षी नेगी के घर चलना है तुरंत अब डायरेक्ट उससे बात करेंगे मैं बच्ची को लेकर वहां जा रहा हूँ क्या लेकिन क्यों मतलब अभी हम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे जतने चौंकते हुए कहा अभी तो मैंने हेडक्वार्टर पे इन्फॉर्म कर दिया है वो लोग टीम लेकर यहाँ पहुंची रहे होंगे तो उन्हें फिर से इन्फॉर्म करो और बोलो कि वो दो टीम भेजें एक यहाँ पर और दूसरी मीनाक्षी नेगी के घर पर विक्रांत ने जवाब दिया उसको बोली कि अभी सिर्फ किडनेप हुई बच्ची बरामद हुई है रोहन नेगी का कुछ पता नहीं चला है। और रोहन नेगी का पता लगाने के लिए जल्द ऐसी जल्द मीनाक्षी नेगी को इंटेरोगेट करना जरूरी है वरना वो हाथ से निकल जाएगा मतलब आप मीनाक्षी नेगी से पूछताछ करने जा रहे हैं जतीन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन मीनाक्षी क्यों रोहन को कहीं बाहर भेजेगी मिनाक्षी को सोचिए ने ही रोहन जेल से भगाया है वो तो तो उसे उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखेगी ना बाहर जाने देगी इसीलिए तो हमें उसे अब रंगे हाथों पकड़ना है विक्रांत ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा तुम मीनाक्षी को पैरों पर चलता हुआ देखना चाहते हो या नहीं यही सही मौका है चलो जल्दी करो हम्म विक्रांत की बात सुनकर मीनाक्षी की मेड़ सुनीता भी चौंक उठी विक्रांत का मुंह देखने लगी लेकिन जतिन ने कुछ सोचते हुए कहा लेकिन हमें थोड़ी देर उन लोगों का भी वेट कर लेना चाहिए जो अब आ ही रहे होंगे। और क्या पता रोहन नेगी भी यहीं आ जाए थोड़ी देर में रोहन नेगी यहाँ किसी कीमत पर नहीं आएगा। चलो अब विक्रांत ने कहा और फिर वो अन्वेशा का हाथ पकड़कर कर यहाँ से बाहर निकल गया विक्रांत को बाहर जाता देख जतिन ने अभी फटाफट सुनीता के हाथ में हथकड़ी पहना दी और फिर उसको अपने साथ लेकर यहाँ से निकल गए अच्छा अच्छा विक्रांत सर जतिन से रहा नहीं गया और उसने लिफ्ट के भीतर खड़े खड़े ही बड़ी उत्सुकता से बोल पड़ा तो नहीं था क्या ये सब हम लोग को ऐसे लॉक खोलना सिखाया गया था विक्रांत ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दिया दरअसल विक्रांत ने अपनी जादुई चाबी वाले टूल की मदद से लॉक को ओपन किया था लेकिन जतिन को उस पर शक न हो इसलिए वो अपने हाथ में टूथपिक लेकर लॉक को खोलने का दिखावा कर रहा था अच्छा पता नहीं सर मेरे टाइम में तो ऐसे लॉक खोलना नहीं सिखाया गया था। पुलिस ट्रेनिंग में लॉक खोलना क्यों सिखाते कंफ्यूज होते हुए अच्छा हाँ और आपको ये कैसे पता चला कि सुनीता इसी फ्लैट में आई है वो तो अंदर आने के बाद गायब हो गई थी वो वो तुम इसी से पूछो विक्रांत ने सुनीता की तरफ इशारा करते हुए कहा विक्रांत ने सुनीता के ऊपर पहले से ही ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर रखी थी और उसे सब पता था कि सुनीता कहा और किस तरफ जा रही थी लेकिन अभी जब जतिन ने अचानक से उससे सवाल किया तो उसे जतिन को बताने के लिए कोई झूठा बहाना नहीं सूझ रहा था इसीलिए उसने ये गेंद सुनीता के पाले में डाल दिया सुनीता हैरानी भरी नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लगी खुद सुनीता को भी इसका कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था फिर अचानक से विक्रांत को एक बहाना याद आ गया ये फ्लैट तुम्हारा है ना मीनाक्षी नेगी ने ये फ्लैट तुम्हारे नाम पर खरीदा है न सुनीता अपना सिरे हिलाते हुए कहा ओ अब आगे की कहानी जतिन बिना विक्रांत के बताए ही समझ चुका था उसने विक्रांत को अंगूठा दिखाते हुए कहा सच में विक्रांत सर आपते तो तो आप है लिया था ना और आपको पता था की यह फ्लैट सुनीता के नाम पर है वाहके बाद जतिन ने सुनीता की तरफ देखते हुए कहा मीनाक्षी जी तो बहुत दानी आ, हा, हा, वैसे अगर कोई मुझे भी इस तरह फ्लैट दे दे तो मैं भी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा सुनीता का सिर चकरा उठा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रांत ने भी सिर्फ अंदाजा लगाते हुए ये सब बात जतिन से कह दी थी उसे रियल में नहीं पता था कि उसने जो कहा है वो सही था या गलत लेकिन अपनी बात की सच्चाई को जानने के लिए उसने तुरंत ही सुनीति को मैसेज करके सुनीता का फाइनेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए कह दिया इसके बाद थोड़ी ही देर में विक्रांत अन्वेशा को लेकर मीनाक्षी नेगी के घर के बाहर पहुंच गया था इतफाक से वहां पर उसी वक्त हेडक्वार्टर की पुलिस टीम पहुंची हुई थी पुलिस टीम के साथ ही यहाँ पर विजय सेंगर की फैमिली के लोग भी पहुंचे हुए थे तलवार के घर पर भीवार का बेटा भी इस वक्त बेटे आपस में बैठकर अपने बिजनेस की कोई बात डिस्कस कर रहे थे जबकि मीनाक्षी यहाँ पर अपने व्हील चेयर पर चुपचाप बैठी हुई थी जब मिस्टर तलवार ने देखा की पुलिस ने स्मिता के हाथों में हथकड़ी लगा रखी हुई है तो वो काफी शॉक्ड रह गए सर आप यहाँ जैसे मिस्टर तलवार की नजर विक्रांत पर पड़ी वो लिविंग रूम में पड़े सोफे से उठकर ये, ये बैठी मीनाक्षी को थोड़ी देर तक घूरा और फिर विक्रांत ने अन्वेशा को लाकर मीनाक्षी के आगे खड़ा कर दिया जैसे मीनाक्षी की नजर अन्वेशा पर पड़ी मानो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया उसे बहुत गहरा सदबा लगा आंटी आप अन्वेशा भागते हुए मीनाक्षी के पास पहुंची और उसने घबराते हुए कहा आपको क्या हो गया आप व्हीलचेयर पर क्यों बैठी हैं? चोट लगी है क्या आपको बेटा आंटी को चोट नहीं लगी है विक्रांत ने अन्वेशा के सिर को सहलाते हुए कहा आंटी बीमार है उन्हें दिल की कोई बीमारी है जैसे विक्रांत ने यह शब्द कहे अचानक से मीनाक्षी के चेहरे का भाव पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया और फिर अचानक से वो व्हील से उठ खड़ी हो गई